अकेला हूँ मैं इस दुनिया में कोई साथी है तो मेरा साया अकेला हूँ मैं दोस्तों नमस्कार आज के इस बातचीत में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि बहुत दिनों से सोच रहा था आपसे करने की परंतु नामालूम क्यों कभी वो टॉपिक वो विषय उठकर सामने नहीं आया इसलिए उस विषय पर बात भी नहीं हो पाई वो विषय है अकेलापन आजकल हमारे अभी पिछले पिछले ही दिनों एक बहुत अवसर निकला गुरु पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा का अवसर ये विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में शायद ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद गंगा यमुना नदियाँ हैं तो गंगा स्नान का महत्व हो जाता है वगैरह वगैरह मतलब मगर गुरु पूर्णिमा का अवसर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन गुरु जी को प्रणाम किया जाता है ठीक है गुरु कौन है गुरु वो जो आपको ज्ञान दे ज्ञान क्या है ज्ञान वो जो आपको पता नहीं हो और कोई और बताए आजकल एक हम लोगों के गुरु यानी जो माता पिता और असली गुरु जो स्कूल कॉलेज वगैरह में थे उनके अलावा एक और नए गुरु जी आ गए हैं वो हैं व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप साहब के प्रणाम की बदौलत ये जो एकांत शब्द है इसकी कई परिभाषाएँ देखने को मिली तो जब उन परिभाषाओं के बारे में सोच रहा था तो उन परिभाषाओं के बारे में सोचा कि बात भी करनी चाहिए तो वो बात कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो तो ज़्यादा रंगीन हो जाती है यानी कि एकांत और रंगीनी दोनों मिलजुल जाती हैं तो चलिए यहाँ से बात शुरू करता हूँ तो उस ज्ञान से मुझे एक एहसास हुआ कि एकांत को भी बहुत से रंगों में देखा जा सकता है यानी बहुत से तरीकों से देखा जा सकता है तो एकांत का महत्व हम लोगों की जिंदगी में क्या है हम लोगों मतलब मेरी तरह मेरी या मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में क्या है वो तो बाद में बताऊंगा परंतु तो पहले WhatsApp महाराज के ज्ञान की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं उस चर्चा में सबसे पहली बात तो यह कही गई कि एकांत का मतलब क्या है एकांत मतलब होता क्या चीज़ है जिसको हम एकांत कहते हैं क्या अकेले रहना एकांत होता है या कुछ और मतलब है तो साहब जब इस पर विचार किया गया तो ये समझ में आया कि अकेले रहना एकांत नहीं है परंतु अकेले होना एकांत है यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप बहुत से लोगों की भीड़ में हैं मगर आपको उस भीड़ में इतना अकेलापन महसूस होता है जितना कि शायद ही कभी महसूस होता हो तो वो अकेलापन कैसा होता है अब देखिए साहब बंबई शहर की ट्रेन में यानी लोकल ट्रेन में आप चल रहे हैं और उस लोकल ट्रेन में आपका एक भी परिचित नहीं है तो क्या होता है वो एक ऐसा अकेलापन होता है जहां पर कि आप भीड़ में हैं मगर अकेले हो गए तो अब एक अकेलापन तो ये हुआ अब एक दूसरे तरह का अकेलापन है दूसरे तरह का अकेलापन ये है कि यानी आप किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं और वो कहीं चला जाता है जब वो चला जाता है तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा इनसे फिर कभी मिलेंगे ऐसा भी होता है अरे भाई दोस्तों के साथ आप लोग तो गलत मतलब मत निकालिए और मैं ये ख़ास तौर से अपने कुछ उन पुराने दोस्तों के साथ जिनके साथ की, जो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिनको मेरी असलियत मालूम है असलियत तो बहुत लोगों को मालूम है मगर कुछ पुराने दोस्त हैं ना जो कि सिर्फ एक ही ढर्रे पर सोचते हैं नहीं भैया वो भी अकेलेपन में शामिल है मगर वो अकेलापन जहाँ पर कि आप किसी दूसरे की उम्मीद में बैठे होते हैं यानी कि वो आएगा या आएगी और हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा तो अब यहाँ पर अकेलापन किसी के किसी और वजह से नहीं है आपकी अपनी वजह से क्योंकि आपकी उम्मीद है मान लीजिए वो नहीं आया कोई और आ गया मगर आपको उसकी जरूरत नहीं आप तब भी अकेले ही रहेंगे तो साहब एक अकेलापन ये हो गया अब एक और अकेलापन है वो अकेलापन क्या होता है वो होता है जबकि आपको लोग दरकिनार कर देते हैं यानी कि बहुत से लोगों के साथ आप हैं आप कोशिश करते हैं उनके साथ घुलने मिलने मर्ज करने की मगर आप मर्ज कर नहीं पाते क्योंकि वो आपको स्वीकार ही नहीं करते ऐसा होता है ना कभी कभी आप ऐसे लोगों की महफिल में बैठ जाते हैं जहां पर कि वो आपस में बात कर रहे हैं परंतु तो आपको उसमें शामिल नहीं करते तो यहाँ भी आप अकेले हो जाते हैं मगर ये अकेलापन भी आपके ऊपर है आप कोशिश करते रहते हैं हो सकता है कोशिश करते करते आप शामिल हो ही जाएं, खैर चलिए तो अब यह एक और अकेलापन हो गया तो साहब अकेलापन और एकांत ये अब इसकी एक परिप्रेक्ष्य में देखें या एक नजरिए से देखा जाए तो वो ये होता है अब इसका एक दूसरा नजरिया भी है कभी कभी आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जबकि आप बहुत दुखी उदास होते हैं आप नहीं चाहते कि आप अपनी बात अपने मन की बात आप किसी के साथ शेयर करें साझा करें तो भी साहब आप अकेले होते हैं क्योंकि आपके मन में जो कुछ है वो आप किसी और के साथ साझा करने को तैयार नहीं है यानी कि लोग आते हैं लोग अपने कदम बढ़ाते हैं कि साहब आप हमसे बात करिए हम हमसे कहिए हमारे साथ आइए मगर नहीं आप नहीं आते क्योंकि आप साझा नहीं करना चाहते कभी कभी ऐसी चीज़ खुशियों के साथ भी होती है क्यों क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं मेरी खुशी पर नज़र न लग जाए हाँ हाँ साहब ऐसा भी होता है वो अब आपको बैंक के नज़रिए से बता सकता हूँ कभी कभी लोगों को पता चल जाता है साहब प्रमोशन होने वाला है या ट्रांसफर मनपसंद जगह पर होने वाला है मगर साहब लोग बताते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि बता दिया तो कहीं नज़र ना लग जाए जिंक्स जिंक्स समझते हैं ना जिंक्स हो जाए तो साहब यह भी एक अकेलेपन की वजह हो जाती है इस तरह के अकेलेपन चलते रहते हैं मगर ये तो थोड़े सीरियस टाइप के अकेलेपन हो गए अब एक थोड़े नॉन सीरियस अकेलेपन नॉन सीरियस अकेलेपन क्या होते हैं वो होते हैं जहाँ पर कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं आप चाहते हैं कि अपनी बात साझा करें अपनी बात बांटें और लोग हैं भी यानी आपके पास वो सुनने वाले भी हैं मगर आपके दिल में एक डर होता है एक हिचकिचाहट होती है कि अरे यार मैं बता दूंगा मैं कह दूंगा तो पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो वो डर आपको अपने अंदर ही रोक के रहता है यानी आपको बाहर की ओर निकल नहीं नहीं देता तो वो भी एक अकेलापन हो जाता है इस तरह से तरह तरह के अकेलेपन होते हैं अब आपको ये बताता हूं कि ये अकेला रहने का अनुभव मेरा कैसा रहा देखिए साहब पहली बात तो आपको ये बताऊं कि पढ़ाई के दौरान पढ़ाई के दौरान एक तरह का अकेलापन होता था वो ऐसे कि आपने कुछ पढ़ा कुछ समझा और जब आपने चाहा कि वो चीज़ किसी दूसरे के साथ साझा करें तो उसका नज़रिया उस विषय पर बिल्कुल दूसरा हुआ अब आपको ये डर लगा कि यार अगर मैंने इसको इसके साथ में ये चीज़ साझा की तो एक तो मेरे को कन्फ्यूजन हो जाएगा दूसरे इसको समझ में भी नहीं आएगा तो फालतू में क्यों अपना समय बर्बाद करना और आप अकेले हो जाते हैं आप उस बात को करते ही नहीं मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ तो मैं चुप रह जाता था भाई आपने बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया यानी अपनी नजरों में आपने बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब आप चाहते हैं कि वो ज्ञान बांटे तो जैसे ही आप ज्ञान बांटने चले तो अगले ने कह दिया कि अरे भैया बस करो बहुत हो गया ज्ञान की बातें तो अब आप सोचते हैं कि यार अब इनके साथ ज्ञान की बात ही नहीं हो सकती तो साहब एक तो ये बात हो जाती है देखिए ये जो हमने एक बात कही ना ये भी एक तरह से उसी अकेलेपन को दूर करने का एक साधन है यहां पर आप तो मुझसे नहीं बात कर रहे मगर मैं अपनी बातें जो भी नहीं कर सकता था किसी दूसरे से या कभी कर भी सकता हूंगा तो शायद वो बातें मैं आज कर ले रहा हूं अच्छा सा दूसरा मुद्दा प्रोबेशन के दौरान में आप नए शहर में पहुंचते थे नई जगह पहुंचते थे तो अब यहाँ पर क्या होता था कि देखिए यहाँ पर अकेलेपन का एक अलग एहसास था वो एहसास ऐसे था कि अलग अलग जगहों के लोग एक जगह पर पहुंचते थे और जब वो वहाँ पहुँचे तो जब तक आप उस भीड़ के साथ यानी कि जब तक आप ब्रांच में रहते थे यानी मैं अपने बारे में भी बता सकता हूँ कि मैं बनारस से पहली ब्रांच मुजफ्फरपुर पहुँचा यो तो उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगभग एक साथ ही लिया जाता है परंतु उस जमाने में उत्तर प्रदेश और बिहार दो अलग अलग एंटिटीज़ मानी जाती थी यानी सामाजिक सांस्कृतिक नज़रिए से दोनों बिल्कुल अलग अलग थे साहब जब हम मुजफ्फरपुर पहुंचे तो वहां पर जिन लोगों से साहब का पड़ा ब्रांच में तो वहां पर कोई भी तो पुराना परिचित तो था नहीं जब पुराना परिचित नहीं था तो सारे परिचय नए बनाने पड़ रहे थे और परिचय बनाने का मतलब ये कि भाई आप लोगों से जब बातचीत करेंगे तो आपका अकेलापन दूर कैसे होगा जबकि आपने कुछ साझा किया और आपके साथ भी कुछ साझा हो तो साहब वो साझा होने में बड़ी मुश्किलें हो रही थी क्योंकि कुछ तो हिचकिचाहट थी नए व्यक्तियों के साथ अपनी बातें साझा करने में और दूसरे कुछ ये भी था कि भाई अपनी कमजोरियां कैसे बताई जाए तो इसलिए भी साझा नहीं हो पाता था और तीसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो यह थी कि आप किसी व्यक्ति के बारे में किसी के बारे में भी कुछ जानने के लिए आपको कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं आपको कुछ पूछना पड़ता है यानी कि आपको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो इन्वेस्टमेंट होने का ना तो समय था ना मौका था वो जैसे कहते हैं न मौका था न दस्तूर था न रिवाज था कुछ नहीं था तो साहब इस तरह का एक अकेलापन होता रहा अब देखिए इस अकेलेपन और एकांत को प्रोबेशन के दौरान में झेला प्रोबेशन के बाद जब प्रोबेशन ख़त्म हुआ नौकरी शुरू हो गई नौकरी करने लगे और दफ्तर जाने लगे तो वहाँ भी नई जगहों में और ऐसे जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तियाँ बनाना बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत का काम होता है मेरे साथ भी वो दिक्कतें होती थी मुझको आज भी ख्याल है कि मैं पहली बार जब अपनी मतलब कन्फर्मेशन के बाद जब शाखा में पहुँचा तो वहाँ पर हुआ ये कि मैं शायद सबसे कम उम्र का अधिकारी था और उसके बाद कई लोग जो थे मतलब और शायद ब्रांच की सीनियरिटी के हिसाब से मैं नंबर दो पर था और चूंकि नंबर दो पर था तो नीचे शायद कुछ पचास साठ सत्तर लोग थे वो पचास साठ सत्तर लोग सडनली एक पच्चीस छब्बीस साल के व्यक्ति को नंबर दो पोजिशन पर देखने की आशा नहीं करते थे तो आप वहाँ पर एकदम अकेले हो जाते हैं अब आप किससे बात कर सकते हैं कौन आपके साथ मित्रता करेगा कौन आपके साथ यारी दोस्ती का व्यवहार करेगा वो बहुत मुश्किल हो जाता था खैर आप कोशिश करते हमने भी कोशिश की और कुछ संबंध तो निश्चय ही बनाए और उन संबंधों में परंतु एक बहुत कठिनाई होती थी कठिनाई ये होती थी कि हर व्यक्ति अपने अपने आप को अपनी एक सीमा के अंदर बांध कर रखना चाहता आप चाहते थे कि उस सीमा से थोड़ा बहुत बाहर निकलें परंतु वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन कार्य था अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक और आसान तरीका था आसान तरीका यह था कि आप अकेले में ना समझें अपने आप को और आप खुद के साथ संबंध बना लें अब देखिए ये आज की तारीख में बड़ी फिलासफिकल बात लगती है यानी जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र में तो इस फिलोसफी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं परंतु युवावस्था में जबकि हम कम उम्र थे उस जमाने में हमने यह बात शायद ही कभी सोची हो कि अपने साथ भी हो देखिए अपने साथ होने का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से अपने साथ होने का मतलब ये होता है जबकि आप खुद ये सोच सकें कि अपने आप के साथ आपका डायलॉग कैसे चल रहा है तो अब इस डायलॉग में आपके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी भी किसी भी परिस्थिति को किसी वस्तु को किसी रिश्ते को किसी संबंध को कई परिप्रेक्ष्य में देख सकें मेरे अंदर कम से कम ये क्षमता बहुत ही सीमित है मैं तो ये स्वीकार करता हूं आपके साथ में कि मैं ये नहीं कहता कि क्षमता नहीं है मैं क्षमता है परंतु वो क्षमता बहुत सीमित है और मेरा अपने से डायलॉग करना आ, सच बताऊं आपसे कि मुझे ये बात तो सही लगती है कि अगर आप अपने साथ डायलॉग करने लगें तो अच्छा होगा मतलब आपका एकांत आपका अकेलापन आपका एकाकीपन ये सब दूर हो जाएगा परंतु वो संभव हर स्थिति में नहीं होता है अब आपको इस पे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं होता यह था कि मैंने शायद आपको पहले बताया होगा कि मैं प्रोबेशन में एक शाखा में गया वहां गया नाम की एक जगह थी वहां पर एक शाखा में पोस्ट हुआ तो अब वहां पर मैत्री के अवसर थोड़े अधिक थे यानी कि वहां पर कई प्रोबेशनर्स थे अवेलेबल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अन्य लोगों से संबंध नहीं होते थे परंतु अन्य लोग हम लोग चूँकि वहाँ पर इतने अधिक प्रोबेशनर्स थे तो उन्हीं में दोस्तियाँ काफ़ी हो जाती थी तो साहब होता ये था कि वहाँ पर कभी ना कभी सुबह दोपहर शाम किसी ना किसी के घर जाना आना ये सब लगा रहता था अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बहुत से मित्र हमारे पीने वाले मित्र भी थे पीने मतलब दारू पीने वाले मित्र भी थे तो अब जब हम उन मित्रों के साथ जाते थे तो हम दारू नहीं पीते थे तो अब वहाँ पर समस्या ये होती थी कि जब हम उनके साथ जा रहे हैं और हम दारू नहीं पी रहे तो हम सडनली उस भीड़ में अकेले हो जाते थे भाई ना तो हम उस तरह की बात में शामिल हो पाते थे ना उस चर्चा में शामिल हो पाते थे तो होता क्या था कि अब उस समय आप केवल श्रोता रहते थे तो अब यहाँ पर अपने एकांत को या अपने अकेलेपन को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ साधन ये था कि जब आप लोगों की बातें सुनें तो आप उनका पृष्ठपेषण करें पृष्ठपेषण मतलब कि उन बातों को सुनकर उस पे अपने मन में विचार करें और उन पे आलोचना या यदि आपकी हिम्मत हो तो आप कुछ कहें परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते थे तो जब हम नहीं कर पाते थे तो ये तो हमारी सीमाएं ही थी अब सीमा नतीजा क्या होता था कि उन सीमाओं के कारण हम वहाँ पर अपने आप को बहुत एकाकी महसूस करते थे तो हम वो जो सेल्फ डायलॉग जिसको बोलते हैं वो सेल्फ डायलॉग करने की कोशिश करते थे परंतु आ, मैं तो ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि अक्सर ही असफल ही होते थे तो धीरे धीरे करके वो परिधि से बाहर आने की कोशिश किया कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ आप मत जाइए तो आप नहीं जाइएगा तो अब बहुत सी जगहों पर तो आप इसी तरह से बाहर हो गए अब आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कभी कभी यह भी हुआ है कि हमने उस अकेलेपन को तोड़ने का प्रयास किया और कैसे प्रयास किया हम अपने दोस्तों के साथ यानी कि जो हमारा ग्रुप था दोस्तों का उसके साथ में हम लोग नौकरी करने के बाद की बात कर रहा हूँ तो उसके साथ में कहीं बाहर जाने की बात किया और जब हम बाहर गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने बातचीत शुरू की अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ यानी कि मेरा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने का सीखने का सब बोलने का बातचीत करने का सब कुछ वाराणसी में ही बीता है और बनारस आप सच पूछिए तो एक बहुत ही आ, मैं आज खुले मन से कह सकता हूँ काफ़ी पिछड़ी हुई जगह मानी जाती है भारत संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में तो चूंकि वो पिछड़ी हुई जगह है तो हम पिछड़े हुए व्यक्ति थे जब हम पिछड़े हुए व्यक्ति थे तो एक बात तो मुझे खुद भी माननी पड़ेगी कि मैं आज भी यानी कि मेरी नौकरी के भी चालीस साल बीत चुके और सब कुछ करने के बाद भी मैं आज भी भाई साहब अंग्रेज़ी गाने और पाश्चात्य संगीत मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूं मतलब दुर्भाग्य है मेरा कि मैं एक इतनी बड़ी इतनी महत्वपूर्ण विधा से अपरिचित हूं और मेरे मतलब मैं मान रहा हूं कि मेरी कमी है तो अब यार कुछ बीटल्स के गाने बजाते थे लोग कुछ अब्बा शायद अब्बा एक बैंड हुआ करता था उसके गाने बजाते थे और साहब वो गाने बजते थे और हम सुनते थे और साहब हमें तो उसका एक अक्षर भी समझ नहीं आता था तो अब यदि हम और हमारे अधिकांश साथी यानी कि मैं तो यही कहूंगा कि हमारे निन्यानवे प्रतिशत साथियों को वो सब समझ आता था और कुछ उनके मजाक थे यानी कि कुछ उनकी बातें थी कुछ अंग्रेजी भाषा के स्लैंग्स थे और हम साहब बनारस के रहने वाले मैं बार बार बनारस के रहने वाले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कमी को अपने बनारसी पन में छिपाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे साहब अंग्रेजी बोलने का देखिए मैं अंग्रेजी लिख सकता था मुझे अंग्रेजी लिखनी आती थी मगर अंग्रेज़ी बोलना तो मेरे बस की बात थी नहीं और वो भी किसी न किसी एक्सेंट के साथ बोलना तो बिल्कुल असंभव था मेरे लिए और सच बात तो यह है कि साहब अंग्रेज़ी फिल्में मैं आज भी अगर देखता हूँ ना तो मुझे अगर उसमें सबटाइटल नहीं होता है तो भैया देखने में आज भी मज़ा नहीं आता है और मैं कभी कभार विदेश जाने का भी अवसर मिला मिला है मुझको तो मैं वहाँ पर भी अंग्रेजों के होठ पढ़ता हूँ अंग्रेज मतलब यार अंग्रेज अमेरिकन जो भी हैं उनके होठ पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कह रहे होंगे इसीलिए मुझे अंग्रेजों की बातें फ़ोन पर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती तो मुझे कई बार सॉरी लाइन इज़ बैड ऐसा करके कुछ कहना पड़ता है हाँ तो मैं बता रहा था साहब कि मैं उन दोस्तों के साथ जाता था तो अब होता ये था कि जब मैं उन दोस्तों के साथ में जाके बातचीत शुरू करता था तो साहब थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त जो थे वो मुझे इज्जत देते हुए यानी कि मेरा सम्मान करते हुए ऐसा नहीं कि वो मेरा कोई अपमान करते हों वो उस बात को नकार जाते यानी कि उसको इग्नोर कर देते थे जब वो उसको इग्नोर कर देते थे तो देखिए कभी तो मुझे एहसास हो जाता था और कभी होता यह था कि मैं उसी लीक पर चलता जाता था मैं छोड़ता ही नहीं था अपनी बात को और जब अपनी बात को नहीं छोड़ता था तब दोस्तों को मतलब शायद ज़बरदस्ती करके उस जगह से हटना पड़ता था मतलब फिजिकली हट जाना पड़ता था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अकेलापन कैसे हो गया यहाँ पर मैंने कोशिश किया परंतु मुझको स्वीकार नहीं किया गया तो अब मैं ऐसा नहीं कहता कि हर परिस्थिति में मेरे साथ ऐसा हुआ है परंतु ऐसा हुआ है तो इसीलिए मुझे अकेलेपन का एहसास यानी जो मैं आपको शुरू में मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे तो उन उस तरह के अकेलेपन में कुछ अकेलेपन का एहसास मेरे साथ भी हुआ है मैं आप भी अपने जीवन में देखेंगे तो आपको भी मिलेगा अरे कभी कभी तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अकेले हो जाते हैं वो कैसे अरे भाई आप कुछ बात कहते हैं मगर आपकी बात समझ में नहीं आती लोगों को देखिए मानी नहीं जाती वो अलग बात है बातें तो बहुत सी नहीं मानी जाती अरे यार नहीं मानने को कहोगे तो बीवी नहीं मानती भाई नहीं मानते बहने नहीं मानती बच्चे नहीं मानते वो तो अपनी जगह अलग बात मगर अगर वो समझे ही नहीं तब क्या होगा तो जब उन्होंने नहीं समझा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप है नहीं मतलब आपकी बात जो आपने कही वो वैक्यूम में चली गई वैक्यूम में चली गई मतलब उसका कोई कोई इम्पैक्ट ही नहीं है कोई असर ही नहीं है तो इसको नहीं मानना नहीं मैं कह रहा हूं उसको नहीं समझा गया तो जब ऐसा होता है तो फिर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने परिवार के ही आपको घटनाएं बता सकता हूं न सिर्फ अपनी बल्कि जो देखी हुई घटनाएं हैं उनको भी पिताजी कुछ कह रहे हैं अब पिताजी कुछ कह रहे हैं उनकी बात हमें समझ नहीं आ रही तो थोड़ी देर के बाद पिताजी अपना सर पकड़ लेते हैं कि अरे यार क्या हम तुमसे बात कह रहे हैं तुम समझ ही नहीं रहे हो तो उनको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है सर मेरे पिताजी वो गए अभी अपनी लगभग नब्बे वर्ष की आयु पूरी करके उन्होंने संसार को से विदा ली परंतु वे नब्बे वर्ष की आयु तक आदरणीय पिताजी रहे और मतलब अपने अपने आदेशों का पालन करवाते ही रहे हाँ अंत के दो तीन चार महीनों में थोड़ा उनको तकलीफ हुई और मतलब वो थोड़ा सा उनको कष्ट मानसिक कष्ट भी हुआ परंतु उसके पहले तक वो बिल्कुल चौकन्ने और हम लोगों पर अपनी कठोर मतलब कठोर दृष्टि बनाए रखते थे किसी तरह से हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसको वो टोक देते थे तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ जहाँ पर कि मैं उनके अकेलेपन को आज एहसास कर सकता हूँ पिताजी बीमार थे और उनके लिए एक नौकर का इंतजाम हम लोग करना चाहते थे पिताजी बीमार थे और वो हमारे साथ नहीं रह रहे थे हम हैदराबाद में थे पिताजी बनारस में थे तो उस नौकर का इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने किसी से कहा और उन्होंने साहब एक नौकर को हमारे यहाँ भिजवा दिया नौकर क्या था मतलब वो एक लड़का था पंद्रह सोलह साल का और उसको उन्होंने भिजवा दिया वो लड़का आ गया और उसने एक दो चार दिन तो काम किया तो पिताजी के साथ में एक उनके ड्राइवर थे पिताजी के ड्राइवर श्री विजय शंकर पांडे साहब वो उनके देखभाल करते थे खाना बनाते थे और वो लड़का जो था वो हम लोगों ने इसलिए रखा था कि विजय शंकर पांडे अगर कभी बाजार वगैरह जाएं तो वो लड़का घर पर पिताजी के साथ रहे देखभाल करे मगर वो लड़का चार छः दिन रहने के बाद उसने शायद विजय शंकर पांडे से कहा कि साहब मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता अच्छा अब जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता तो विजय शंकर पांडे ने यह बात पिताजी से कही पिताजी ने कहा उस लड़के से कि तुम निकल जाओ अभी बाहर तो जब उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ बाहर तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना थैला लाओ फलाना लाओ और थैला लाओ उसको चेक कराओ कि तुम कुछ हाल सामान चुरा के तो नहीं ले जा रहे मैंने आपको शायद पहले बताया होगा पिताजी मेरे आबकारी विभाग में काम करते थे और उनके मन में वो पुलिसिया शक हमेशा रहता था क्योंकि उनका ये था कि वो अगर जो कोई एक सवाल पूछते थे तो उसी सवाल को तीन चार बार पूछते थे ये जानने के लिए कि कहीं आपके वर्जन में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है तो वो एक तरह का इन्वेस्टिगेशन हो जाता था तो साहब उन्होंने उस लड़के को निकाल दिया हमने कहा यार हम ये लड़के को इतनी मुश्किल से कहाँ से मंगा के लाए हैं पंद्रह साल का लड़का हम इसको घर से निकाल के खड़ा कर दें और उसको लखीमपुर खीरी वापस जाना तो अब बनारस से लखीमपुर खीरी कोई गाड़ी चलती नहीं जिस पर हम उसको बैठा दें हमने कहा भाई हम क्या करेंगे तो हमने पिताजी से कहा कि साहब हम ये लड़के को आप ऐसे मत निकालिए हम इसके लिए कोई बस वस कुछ कर दें तब उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हम इसको निकाल रहे हैं तो हमने कहा साहब तो हम इसको छोड़ने जा रहे हैं उन्होंने का छोड़ना मत जाइए आप भी निकल जाइए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था पिताजी मुझे घर से नहीं निकाल रहे थे पिताजी अपनी एक बात कहने की कोशिश कर रहे थे और मैं उस बात को समझ नहीं रहा था क्योंकि मैं समझा नहीं उनकी बात को तो अब वो अकेले पड़ गए मेरी पत्नी ने कहा कि पापा जी उन्होंने कहा पापा जी वापा जी कुछ नहीं आप भी जाइए उनके साथ अब साहब हम लोग जैसा चप्पल जुप्पल पहने थे बाहर निकल आए खैर किसी तरह से हम गए उस लड़के को छोड़ के अगले दिन वापस आए वो सब अपनी कहानी अपनी जगह पर परंतु यहाँ पर मैं आज एहसास कर सकता हूँ कि मेरे पिताजी को उस अट्ठासी सत्तासी साल की उम्र में कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा जबकि उनका लड़का उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि शायद मुझको प्रयास करना चाहिए था उन्होंने शायद अपनी तरफ से यह नहीं कहा कि ये लड़का जो यहाँ से काम छोड़कर जा रहा है ये चोर हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ चुरा के ले जा रहा हो उन्होंने कहा नहीं मगर उनकी बिना कही बात को मैंने समझा नहीं तो वो शायद कह ना सके हम शायद समझ ना सके तो उनका अकेलापन वो अपनी तरह का एक अकेलापन था अब मुझे लगता है कि उस अकेलेपन को दूर शायद कौन कर सकता था अगर मेरी मां जीवित होती तो शायद वो उनसे उस बात को खुलकर कह सकते थे तो साहब यह भी एक अकेलापन है जो जीवन के इस पड़ाव पर आकर दिखाई पड़ता है मैं यहां पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस अकेलेपन से निबटने का अब एक ही साधन है देखिए अकेलापन तो जब तक मनुष्य का शरीर है उसके हृदय में विचार तो आएंगे ही परंतु इस अकेलेपन से निबटने का एक तरीका है वो मैंने जो बीच में बात कही थी वो यह है कि आपको अपने साथ आने का अवसर ढूंढना होगा वो अवसर तभी मिल सकता है जबकि आप अपने साथ एक डायलॉग करने में सक्षम हो सके देखिए मैं अब इस बात का प्रयास करता हूँ कोशिश करता हूँ दिन भर में चूंकि अब तो घर में ही रहना होता है किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं होती पत्नी के पास अपने जीवन के इतने पचड़े हैं कि उनके पास अपना विचार करने का और बात करने का समय नहीं होता और मेरे पास तो कोई दूसरा है नहीं बात करने वाला हाँ आप लोग जैसे लोग मिल जाते हैं तो मगर हफ्ते में यार आधे घंटे बात करने से काम कहाँ चलता है तो अब अकेलापन तो रहता ही है तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं कम से कम अपने साथ बातें कर सकूं हां अपने साथ बातें करने के लिए तो आपको आवाज की भी जरूरत नहीं है वो तो मन ही मन में हो सकती है कभी आप हाँ, ये बस समझ लीजिए सावधान रहिएगा साहब आवाज से अगर आप बात करने लगे तो भैया बड़ा खतरा है कोई तीसरा आदमी सुन लेगा यानी तीसरा नहीं दूसरा ही है दो तो खैर हम ही हो गए वह तीसरा हुआ तीसरा आदमी अगर सुन लेगा तो भैया वो आपको कहीं गाड़ी वाड़ी बुलवा के पागलखाने खाना की तरफ ना भिजवा दे मगर खैर ये ख़तरा बाद की बात है अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अपने साथ चर्चा करने की अगर हम आदत डाल लें तो शायद इस अकेलेपन से छुटकारा मिल सकेगा और दूसरी बात ये यार इंतज़ार छोड़ दो अब कोई दूसरा नहीं आएगा इस अकेलेपन को दूर करने के लिए और अगर आएगा भी तो अपनी शर्तों पर आएगा तो भैया अब शर्त मानने का तो मौका है नहीं तो दूसरे का इंतजार भी मत करिए ना उसकी उम्मीद करिए इंतजार करिए सिर्फ इस बात का कि कब हमारे अंदर वो क्षमता उत्पन्न हो जाए कि हम अपने आप से चर्चा कर सकें और खुश रह सकें चलिए तो आज के लिए मैं बस करता हूं शायद मैं थोड़ा ज्यादा बात अपनी लंबी कह गया मगर मुझे बातें बहुत सी करनी हैं और बातें बहुत सी कहनी थी तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे और साहब मैं आपको नमस्कार करता हूं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया मेरे को और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फिर कुछ बातें करेंगे और देखिए अकेलेपन से घबराइएगा मत अकेलेपन से निबटना है अकेलेपन से डरना नहीं है नमस्कार अकेला हूँ मैं इस दुनिया में कोई साथी है तो मेरा साया अकेला हूँ मैं